अच्छा धातु चलेगा यह कार्य की संज्ञा हल सूत्र से सरिता तो कर्त भी प्राय क्रियापल सूत्र से आत उभयपद हो जाएगा उर्णु धातु तीप सप होगा किस सूत्र से उसके आगे लोक हो जाएगा उन्नो अगर ती ती होने पर क्या प्राप्त है वृद्धि प्राप्त है कि सूत से उत्तो वृद्धि लुकी हली लुक होने पर वृद्धि प्राप्त है उसको बात करेगा उर्णोत्तेर विभाषा वृद्धि सलादुपीति सार्वधातु के विकल्प से वृद्धि होगी हलापित सार्वधातु रह आने पर तो वृद्धि पक्ष में उर्नौती वृद्धि नहीं होने पर सार्वधातु के आध्यात् सूत्र से गुण उर्नौती बनेगा तो सने पर वृद्धि या गुण क्या होगा नहीं होगा क्योंकि जो उर्णुत तो, अंति उ अंत्य होने पर एक से ज्ञान प्राप्त है गुण वृद्धि का निषेध कौन करेगा निषेधन पर फिर अच्छी सुनता तो सूत्र से उभंग हो जाएगा तो क्या बनेगा उर्णुबंती हाँ अब क्या रू बना उनुती हाँ सीप मान पर वृद्धि होगी नित्य विकास से क्या रूप बनेगा उन्नसी उन्नौसी आदेश प्रत्यु लगेगा हाँ और, फिर बोलो क्या बनेगा उद्धि हो हो नहीं होगी किस सूत्र से वृद्धि पक्ष में रूप बनेगा उन्नो मी गुण पक्ष में उन्नोमी अगर वास में क्या बनेगा उन्नो व लीट लगा आत्मनिपद में उर्णते क्या बनेगा वहाँ उन्नत विभाषा से वृद्धि हो गया नहीं।, नहीं क्यों नहीं पीत नहीं उर्नुते बने गया आत्मा मान पर उभंग हो जाएगा उर्नू बाते बहुवचन में उर्नू बत्मनिपद तो। क्या बना भी बोलो क्या बना उनते क्या में ऊ है क्या हाँ उन्न बाते कैसे होगा क्या बोले होते बाते नाते बाते उर्नो में ऊ है ओर्न बते नहीं बोलो फिर उन्नु ते अ मत में उर्ट को हो जाएगा टीता टेरे उपंग क्या माने गया उर्नु आगे उर्नु वहे हाँ बोलो उन्नु ते कितने स्थान पर हुआ चार आतम, तो, तो क्या, ज फिर आतम, फिर ई फिर बोलो उन्नते कार्य में उर्णु धातु से आम प्राप्त है कि सूत्र से बातें क्या है है ना अजन्ते क्या है अब बोलो हलंते हलंते है अजन्ते अजंते अजंते है हाँ, हलंत क्या है काश निकाच आम वक्तव्य बात का मालूम है क्या ओ काशनिकाच अजंते हैं हलंत है अजंते तो ही तो प्रश्न है तो क्या बोलेंगे काशनिकाच आम वक्तव्य काश्य निकाच आम वक्तव्य ठीक है क्या बोलेंगे तो, का शनिका च आम वक्तव्य है आम प्राप्त है सूत्र से वार्तिक से उसको निश्चित करने के लिए उर्नोते राम नेति वाच्यम बोलो जोर से सब लोग ये में कितने पद है पांच पाँच कहते तुरंत चार कर दिया पाँच है तृतीय पद क्या है न पांच पद है आम निषेध हो गया निषेध होने पर उर्नू तीप नल आ गया उर्नू अगर नल अभी द्वित होगा किसूत्र से लिट्टी धातु रनाभ्यास्य किसको अजा द्वितीय से आजादी धातु है तो द्वितीय इकाच वाला कौन होगा ऋणु ऋणु रु को भी दित होना चाहिए नंद्र संयोगा अच अच्छा पर संयोगा नदरा दिर्न भवती अचपरक संयोग के आदि न हो हो रह उर्नू में संयुक्त आदि में क्या है, है या है द क्या है रे अश्य पर है उसके पहले अश क्या है आ ऊ है उर्नु उन उर्न में रह के पहले ऊ है तो अशर संयुक्त आदि क्या हुआ रि है ना नहीं उर्नु में रह के बाद न संयुक्त आदि नहीं न दर आगे द्वितम निष्ठे हो गया तो रू का र का निषेध हो गया द्वितम नहीं होगा तो द्वित किस को होगा नू नू शब्द से द्वितम उ अलग हो जाएगा नू नु उर् नू परि उर नू नल द्वितीय नु में उकार को वृद्धि किस उसे अचुणिति वृद्धि अवादेश क्या रू बनेगा उ क्या बना पहला न को नकार को रसाभ्याम नु न समान पद हो जाएगा उर्नु जब द्वित होता है र को अलग करेंगे तो उर् तो को अलग करें तो नू है नू को द्वित होकर न होगा द्वितीय नकार क्या रहेगा अण द्वित न रहेगा पहला है अण ना। उर्णु नाव अण ना कितने है न कितने उर्णु नाव फिर अतुसाने पर उर्नु उबंग हो जाएगा उर्नुवतु फिर उनु क्या बनेगा उनु नाव उनु नु उतु उभंग होता है बोलो ठीक शुरू से उर्णु नाव हाने पर थर शायद धातु एकाच दाता अनेक से होगा नहीं।, नहीं होगा थल होने पर ईट हो जाएगा ईट होने पर सूत्र लगे विभादि प्रत्यय वीत थल को ईट होने के बाद इटादि प्रत्यय विकल्प संगीत हो जाएगा गीत होने पर गुण नहीं होगा तो उभंग हो जाएगा क्या रूप बनेगा उर्नु नुबी थीत नहीं होगा तो गुण होगा किस तरह तो से तो गुण अबादेशन से क्या रूप बनेगा उर्नु नबी पहला रूप बनेगा उभम पक्ष उर्नु नुबी थर्नु नी थान पर क्या रूप बनेगा उभंग हो जाएगा उर्नु नुब थे अरनु नुब में न एक पक्ष में वृद्धि एक पक्ष में गुण वृद्धि पक्ष में क्या बनेगा नुण पक्ष में उन्न न सम को ईट होगा व म को ईट होने पर क्या सो तो लगेगा विवाह सुन विकल्प सिंह हो जाएगा गीत पक्ष में क्या हो जाएगा गीत पक्ष में उभंग हो जाएगा नहीं तो इति प्रत्य गीति से तो फिर उस पक्ष में गीत नहीं होगा सारधात्मा से गीत वह तो था कि गीत वह विकल्प से होगा गीत होने पर न, बने उन्नु उभंग उन्नु नहीं नुबी नहीं व उन्नू नुबी जब उभंग नहीं होगा उन्नू नी व दो बनेगा बोलो सुर से विकल्प से विकल्प से गीते गीते पक्ष में उभंगा नहीं तो गुना क्यों क्या रूप दिया में गुण नहीं हुआ, हुआ? अच्छा गीत नहीं है की थी ठीक है ठीक है जो सार्वत्मा से गीत होता तो विकल्प से होता है तो यहाँ क्या है उर्नु हाँ असंग लिटकित असंगालिटकित उनसे कितु उनसे नहीं होगा इत प्रत्यंगीत तुंगीतु हो तो की तुहो गुणा नहीं होगा तो उबंग पक्ष के बल होगा उन्नु नुबी वनु नुबी मोलो सुरु से बोला सुर लूट लकार में ईट होगा अच्छा आतंभ बाकी उर्नुवे बोलो उर्नु नुबे उर्नु नुबे लीटर तोरे से लिटल करें ना उर्नु नु उबांग हो जाएगा बोलो उर्नु नुबे दो बनेगा ध्वा में ढुए न किसमें ध्वा में आ जाता है दो बनेगा उपम होने पर ईद हो गया उन्नु उन्नबी ध्वे उर्नब अगर ईद है व्याह सेटल हो जाएगा दो बन गया उन्नु नी ध्वे दो बन गया बोलो उन्नु नुवे उन्नु नुवाते में आदि प्रत्यो विभा गीत होने से एक पक्ष में गुण एक पक्ष में गुण नहीं उबंग उनु अग्रता गुण करेंगे तो गीत पक्ष में उबंग अन्य पक्ष में विता बिता विता बोलो विता जिस पक्ष में गुण होगा उन्ना पिता बोलो आत्मनि पद में उन्न पिता से बोला जब गुण होगा उसे लिट लकार में इस प्रकार दो बने गया इट, इट होने के बाद विवाह होने से गीत हो जाएगा विकल्प से उबंग गुणा उबंग पक्ष पहले बोला आ, उर्नु उर्नु। पहले उर्विस उन्न ने उलिग उन्नष्य उम पक्ष आत्मनिपद्ध उन्नुष्य पक्ष गुणपक्ष उन्न विष्य ये हो गया लीटर लिट लोट में लोट में उन्नऊनेगा विभास क्या नहीं उन विभाषा उर्नौ और ताता पश्चिम उर्नो तु उनौ तु उर्नुतु फिर तांत में उर्णुतात आगे उर्नुताम उनुवंतु सी प्याने पर ही हो गया अपित इसलिए उर्नु ही एक रूप उर्नु ही उर्नुता में, में मेरनी आठ उतम से आठ हो जाएगा गुण हो जाएगा उर्णोत्तरी भाषा नहीं लेगा हला नहीं तो उर्ना वानी। उर्ना उर्ना वावा। उर्ना हाँ, फिर बोलो गुणा देश उन्नु ही उ स्व ये हो गया लोट लगा लंग लु तीप सप आठ बुद्धि आगे आगे हो गया जाएगा प्रक्ते गुनो तेरे गुनो के, गुनो गुनो के? प्राप्त था किसेर विभाषा यह अप्रप रहते गुण वृद्धि का अपवाद हुआ गुण से गुण हो जाएगा एक रूप बनेगा अवरुण क्या बनेगा मानेगा आठ आठस वृद्धि होने पर अवरुणोत और ताम आने पर अणु ताम फिर आगे अर्णवन सी पाने पर गुण होगा अरुणो हो आगे अणुतम तो मे पे हो जाएगा यहाँ गुण प्रत्येक नहीं लगेगा वृद्धि भी नहीं होगी गुणा लगेगा ओ ओह वम क्या बनेगा अरुण वम और वरुण बोलो अरुण हो आत्मने पदे में और नु त बनेगा तिरपी तो तो का लोप हो जाएगा गुणवृद्धि नहीं ये अप्रुत में गुण करता है नहीं भाषा में नहीं लेगा पीत कोई नहीं क्या बनेगा और नु त बोलो अरुणु तम नु फिर बोलो विधिलिंग में उनु या सकार के लोप हो जाए आलिंग सरोपन तेह उर्नु बोलो। उर्नु उर्नु उर्नु बोलो पहला क्या बोना बोलो उर्नु याथ, उर्नु उर्नु, उर्नु यु हाँ फिर बोलो उर्नु उन्नुयात शिवट पक्ष में गुणा नहीं होगा उभंग हो जाएगा उन्नु बोर आसलिंग में उर्णु याक्रता दीर्घ हो जाएगा उर्नु या तो बोलो लुंग ली आत्म पद उनुट तो गुण होगा ना नहीं तो से श्यूट के ना कीते गीते है गुण भवन से विकल्प नहीं अच्छा हाँ श्यूट है ना नहीं वो ईट हो जाएगा पे, पीत पीत पक्ष में हलादी पीत होने से पीत के लिए कौन सता विभा इडादि प्रत्यय वाहीत ठीक है इडादि प्रत्यय वाहंगीत हो जाएगा गीत होगा विकल्प से एक पक्ष गीत से उभंग हो जाएगा उन्न विशिष्ट बनेगा और गुण होगा तो उन्न विशिष्ट बोलो पहले उभंग पक्ष बोलो ऊर्णु विशिष्ट ना ईट के पहले व है लग जाएगा उंग पक्ष हो गया गुण पक्ष में उर्ण विशिष्ट बोलो उर्ना उर्ना उर्ना उर्ना उर्ना। उर्ना नहीं बोला उर्ण सुर से बोलो उन्ना विशिष्ट में उनोचि पर वृद्धि होनी चाहिए इचि वृद्धि परसम पद परिची वृद्धि से नित्य वृद्धिता विकल्प से वृद्धि होने पर एक पक्ष में गुणा हो जाएगा सार्वधा से आड़ु तमस पीछे से आ, नहीं आड़ुतम आठ आड़ हजार दिन से आटा कम होगा आठ से वृद्धि और नो अगर सिच इते ईटे है वृद्धि करने पर ओ आबादे सरुणावी अरुणावीत ईटा ईट लोप हो जाएगा क्या बनेगा अरुणावीत अरुणाविष्टाम जब गुना होगा और नीत बनेगा बोलो और नीत समझ नहीं आता क्या ऊ अगर उर्नू आठ आगमा हो गया और नू बन गया सिंच के पहले ईट हुआ उर्नु को गुना बात करो तो क्या बनेगा औरु और, और, और। और अबादेश होगा अरुण विश अरुणवी स्टाम बने अरुण वित पहले बनेगा लोपन पर क्या बनेगा अरुण वीत तामान पर क्या बनेगा बोलोसुर से और ये हो गया दोनों रूप आतन पर... हाँ, अभी क्या है पक्ष एक पक्ष हो गया गुण वृद्धि और एक पक्ष में थी। उभांगा अभी क्या क्या, क्या, क्या रूप बना वृद्धि पक्ष गुण पक्ष बना दो बोला आतन नहीं बोला नहीं हाँ एक पक्ष उपम पक्ष में वीत बोलो अरुणुवीत और यहां पहले शिची बुद्धि परसम से बुद्धि प्राप्त थी उसको विकल्प करने के लिए उर्णोत्तर विभाषा वृद्धि और गुण दो हो गया अरे विभाषो से इदादि प्रत्येक गीत हो जाएगा एक पक्ष में हो जाएगा उभंग तो उभंग पक्ष का पहले दिया, दिया और थी। मन पहले उभंग नहीं पहले वृद्धि पक्ष दिया उभंग पक्ष दूसरे में दिया तीसरे में गुणों में कोई बात नहीं तीन रूप हो गया आत्मनिपद में ठीक इस प्रकार तीन नहीं सि लगेगा ऊर्णोत्तर विभाषा वहाँ नहीं परश होता है सिंची पृथ्वी परश्व तो नहीं लगेगा यह हो जाएगा एक पक्ष में गुण होगा एक पक्ष में उपंग होगा दो रूप बनेगा आत्म पद गुण पक्ष में क्या बनेगा अरुणिष्ट बोलो अरुणविष्ट दो बने गया और फिर सुर से बोला अरुण विष्ट ये हो गया गुण पक्ष उपम पक्ष गुण पक्ष और दूसरा उभम पक्ष क्यों होता है विभाषन गीत हो जाता है गीतों से अरुणुविष्ट बोलो अरुण यानु बोलते हो अ इसमें लुंग लकार में, में परसम कितने बना? तीन में एक पक्ष में वृद्धि एक पक्ष में गुण और एक पक्ष में उभंग किस पक्ष में हुआ विवाह स्वर्ण से गीत होने से आतन पद कितने बना? दो गुणा पक्ष और उभम पक्ष लिंग लकार में विवाह स्वर्ण से गीत हो जाएगा एक पक्ष में गुण एक पक्ष में उभंग परसमब आतनबद दो दो दो बनेगा पहले परस बोलो उभम पक्ष त क्या मानेगा बोलो हैं है तो क्या फिर बोलो और भाई कौन बोलता है परिस में यह हो गया किस पक्ष में उपम पक्ष हुआ उपम पक्ष हुआ न गुणा पक्ष में और नवित बोलो पद में पहले उभम पक्षी बोलो और नवेश श्यान, नहीं पर बोलो और नवेश पक्ष हो गया गुण पक्ष में और नोलो हम्म इसको लटल कैसे बोलना है रूपो लटलकार में पर्शन पदरू बोलो उन्नौती क्या मानेगा वृद्धि किस सूत्र से हुई वृद्धि पक्ष में बोलो उन्नौती गुण पक्ष फिर उन्नौती उन्नता उन्नत फिर बोलो उन्नौती पद में वृद्धि नहीं गुण भी नहीं क्या बनेगा? मानते बोलो उत्तम प्रशेख हो चुन क्या बना उलमे के दो बना एक पक्ष में गीत उर्नु नुबी था एक में गुण उबी था बोलो नुबी था न नु क्या नुभी वा नुभ हाँ ये पर्स में तो हो गया आत्मनिपद है बोलो उन्नु नुते थे क्या उन्नवे उन्नुनवे ट हो गया लूट में जब ईट होगा तो विकल्प संगीत की सूत्र होता है विवाह सुनो गीत पक्ष में उभंग हो जाएगा उन बनेगा उर्नुविता पहले बोलो बदल उन्न बीता से पर गुण पक्ष में उर्नुविता से से साथे बीता आश है लेट लकार में, में। पहले ओबाम पक्ष बोलो उर्नोवेती पक्ष बोलो उन्नोवी से जोर से बोलो नहीं तो नींद लगेगी गुण पक्ष में उन्नावी सीती बोलो निसे लोट लगा पर्स में तो बोलो उन्नौ तू उन्नौ तू, उन्ण तू।, उन्ण तू। उन्ण उर्नवंतो urnuhi urnuhi purna purna purna vani purna urnuna urno urno varo urnam purna vaham atna padme urnutam purnum purna vaham purna purnam urnubatam उर् hmm! उर्नु फिर बोलो उर्नुता उ लौंग लकर में ये हो गया लोट हो गया लॉन्ग लक में आटा गम होगा और ती प्याने पर गुणो पृक्नोत्तरी भाषा वृद्धि को बात करके गुण होगा वृद्धि नहीं होगी तो रूप क्या मानेगा और बोलो तामुवन और नवम गुण और नवम और नुव हाँ हमें में और नू तो और नू तो होगा लिंगासन में तो लोप हो जाएगा उभंग हो जाएगा उर्नु भी तो हाँ ये विधि लिंग हो गया अशली में उर्णु या तो बोलो अक्र सार दीर्घ हो जाएगा उर्नियास्त। उर्नियास्त। आत्म पदे में स्यूट होगा ईट होगा ईट विवाह विभाषण सत्र से विकल्प से गीत होगा गीत पक्ष में उभंग होगा नहीं तो गुणवादेश होगा उभंग पक्ष में उर्णु विशिष्ट बोलो गुण पक्ष में उना विशिष्ट बोलो में परस में पर में सिंची वृद्धि को बात करेगा क्या सूत्र सूत्रा होता है एक वृद्धि से वृद्धि होगी एक पक्ष में बुद्धि एक पक्षी गुण और एक पक्ष में गीतवत इतंग गीत होता तो उभंग हो गया वृद्धि पक्ष बोले बोलो और, नौत, और नौत, अरुणावीत हाँ अरुणावीत गुण पक्ष में अरुणित बने अरुण हाँ वाला, वोला अरुणावीत ये उभम पक्ष बोलो अरुणवीद अरणुविष्टमुवीष्टम आत्न पद में एक पक्ष में उभम एक पक्ष में गुण अरुणुविष्ट बोलो अरुण्व अनुविधम गुण पक्ष में अर्णविष्ट से बोलो रहा। ये हो गया हो गया बुरा आतंक हो गया दोनों पद परसेंग लकार में तो इटादि प्रत्यंग गीत हो गया कि सूत्र से विभा तो गीत होन से उपंग हो जाएगा और नो विष्यत बदवा लो अविश्यत गुण पक्ष में अर्णविष्यत क पहले पश्च में तो अर्णविश्यत आत पद में अर्णविश्यत